शिव पुराण वायवी संहिता शिव और शिवा की विभूतियों का वर्णन श्री कृष्ण ने पूछा भगवान अमित तेजस्वी भगवान शिव की मूर्तियों ने इस संपूर्ण जगत को जिस प्रकार व्याप्त कर रखा है वह सब मैंने सुना अब मुझे यह जानने की इच्छा है कि परमेश्वरी शिवा और परमेश्वर शिव का यथार्थ स्वरूप क्या है उन दोनों में स्त्री और पुरुष रूप इस जगत को किस प्रकार व्याप्त कर रखा है उपमन्यु बोले देव की नंदन मैं शिवा और शिव के स्त्री सम्पन्न ऐश्वर्य का और उन दोनों के यथार्थ स्वरूप का संक्षेप से वर्णन करूँगा विस्तारपूर्वक इस विषय का वर्णन तो भगवान शिव भी नहीं कर सकते साक्षात महादेवी पार्वती शक्ति हैं और महादेव जी शक्तिमान उन दोनों की विभूति का लेष मात्र ही इस संपूर्ण चराचर जगत के रूप में स्थित है यहाँ कोई वस्तु जड़ रूप है और कोई वस्तु चेतन रूप वे दोनों क्रमशः शुद्ध अशुद्ध तथा पर और अपर कहे गए हैं जो चिन्ह मंडल जड़ मंडल के साथ संयुक्त हो संसार में भटक रहा है वही अशुद्ध और अपर कहा गया है उससे भिन्न जो जड़ के बंधन से मुक्त है वह पर और शुद्ध कहा गया है अपर और पर चिद चित स्वरूप है इन पर स्वभावतः शिव और शिवा का स्वामित्व है शिवा और शिव के ही वंश में यह विश्व है विश्व के वश में शिवा और शिव नहीं है यह जगत शिव और शिवा के शासन में है इसलिए वे दोनों इसके ईश्वर या विश्वेश्वर कहे गए हैं जैसे शिव है वैसे शिवा देवी है तथा जैसे शिवा देवी है वैसे ही शिव है जिस तरह चंद्रमा और उनकी चांदनी में कोई अंतर नहीं है उसी प्रकार शिव और शिवा में कोई अंतर न समझें जैसे चंद्रिका के बिना ये चंद्रमा सुशोभित नहीं होते उसी प्रकार शिव विद्यमान होने पर भी शक्ति के बिना सुशोभित नहीं होते जैसे ये सूर्यदेव कभी प्रभा के बिना नहीं रहते और प्रभा भी उन सूर्यदेव के बिना नहीं रहती निरंतर उनके आश्रय ही रहती है उसी प्रकार शक्ति और शक्तिमान को सदा एक दूसरे की अपेक्षा होती है न तो शिव के बिना शक्ति रह सकती है और न शक्ति के बिना शिव चंद्रो न खलु भात्य सद्रिका बिना न भाति विद्यमानी तथा शक्ति, शक्ति न न बिना शिव प्रभया ही विना य भानुरे स नवा चानुना सुतरा तदुपाश्रयां परस्परोपेक्षा शक्तिशक्तिमती स्थिता न न शक्त्या शक्ति बिना शिव जिसके द्वारा शिव सदा देहधारियों को भोग और मोक्ष देने में समर्थ होते हैं वह आदि अद्वितीय चिन्मयी पराशक्ति शिव के ही आश्रित हैं ज्ञानी पुरुष उसी शक्ति को सर्वेश्वर परमात्मा शिव के अनुरूप उन उन अलौकिक गुणों के कारण उनकी समधर्मिणी कहते हैं वह एकमात्र चिन्मयी पराशक्ति श्रेष्ठ धर्मिणी है वही शिव की इच्छा से विवाह पूर्वक नाना प्रकार के विश्व की रचना करती है वह शक्ति मूल प्रकृति माया और त्रिगुणा तीन प्रकार की बताई गई है उस शक्ति रूप ने शिवा ने ही इस जगत का विस्तार किया है व्यवहार भेद से शक्तियों के एक दो सौ हजार एवं बहुसंख्यक भेद हो जाते हैं शिव की इच्छा से पराशक्ति शिव तत्व के साथ एकता को प्राप्त होती है तब से कल्प के आदि में उसी प्रकार शिष्ट का प्रादुर्भाव होता है जैसे तिल से तेल का तदनतर शक्तिमान से शक्ति में क्रियामय शक्ति प्रकट होती है उसके विक्षुब्ध होने पर आदिकाल में पहले नाद की उत्पत्ति हुई फिर नाद से बिंदु का प्रागट्य हुआ और बिंदु से सदाशिव देव का उन सदाशिव से महेश्वर प्रकट हुए और महेश्वर से शुद्ध विद्या वाणी की ईश्वरी है इस प्रकार त्रिशूलधारी महेश्वर से वागेश्वरी नामक शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ जो वर्णों अक्षरों के रूप में विस्तार को प्राप्त होती है और मात्रिका कहलाती है तदनंतर अनंत के समावेश से माया ने काल नियति कला और विद्या की सृष्टि की कला से राहु तथा पुरुष हुए फिर माया से ही त्रिगुणात्मिका अभव्यक्त प्रकृति हुई उस त्रिगुणात्मक अभव्यक्त से तीनों गुण पृथक पृथक प्रकट हुए उनके नाम है सत्म रज और तम इनसे संपूर्ण जगत व्याप्त है गुणों में क्षोभ होने पर उनसे गुणेश नामक तीन मूर्तियां प्रकट हुई साथ ही महत आदि तत्वों का अधिष्ठित हैं शरीरांतर के भेद से शक्ति के बहुत से भेद कहे गए हैं स्थूल और सूक्ष्म के भेद से उनके अनेक रूप जानने चाहिए रुद्र की शक्ति रौद्री विष्णु की वैष्णवी ब्रह्मा की ब्रह्माणी और इंद्र की रुद्राणी कहलाती है यह बहुत कहने से क्या लाभ जिसे विश्व कहा गया है वह उसी प्रकार शक्त्यात्मा से प्राप्त है जैसे शरीर अंतरात्मा से अतः संपूर्ण स्थावर जंगम रूप जगत शक्ति में है यह पराशक्ति परमात्मा शिव की कला कही गई है इस तरह यह पराशक्ति ईश्वर की इच्छा के अनुसार चल चराचर जगत की सृष्टि करती है ऐसा विज्ञ पुरुषों का निश्चय है